भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वाध यमलार्जुन का उद्धार राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को साप क्यों मिला उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनचरों में इससे उनका घमंड बढ़ गया एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदुरा पीकर मदोन्मत हो गए थे नशे के कारण इनकी आंखें घूम रही थीं बहुत सी स्त्रियॉँ उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में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 कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएँ लजा गईं श्राप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने जब देवर्षि सिंह नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा था नारद जी ने कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि बुद्धिभ्रंसक नहीं है क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मजुरा भी रहती है ऐश्वर्यमद और श्रीमद से अंधे होकर अपने इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नासमान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं जिस शरीर को भूदेव नरदेव देव आदि नामों से पुकारते हैं उसके अंत में क्या गति होगी उसमें कीड़े पड़ जाएंगे पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे जा वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है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 चित्ता की जिस धरती आग में यह जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते श्यार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुँचाएगा उनके प्राण देगा जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आँखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं जिसके शरीर में एक बार काट, काटा गढ़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को काटा गढ़ने के पीड़ा सहनी पड़े क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसा ही वैसी ही पीड़ा होती है परंतु जिसे कभी काटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती वह सब तरह के मर, मदों से बचा रहता है बल्कि देवश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है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 अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए क्षमता है जो केवल भगवान के चरणार बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मत वाले की क्या आवश्यकता है वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं ये दोनों यक्ष वारुणी मजुरा का पान करके मत और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं अपने इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्रीलम्पट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनी में जाने के योग्य हैं ऐसा होने से ही इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा वृक्ष योनी में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के सौ वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएँगे श्री सुखदेव जी कहते हैं देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए नलकुबर और मणिग्री दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि सिंह नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल फसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे भगवान ने सोचा कि देवर सिंह नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए वे तो दूसरी ओर निकल गए परंतु उखल टेल्हा होकर अटक गया दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने शाखाएं, छोटी छोटी डालियाँ और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े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 भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं प्रभो आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है परब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं आप पराकृत शरीर से रहित हैं फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं हैं और जिनसे बढ़ तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है प्रभो आप ही समस्त लोकों के अभ्युदय और निर्शेष के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदवंशिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है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 संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे श्री सुखदेव जी कहते हैं सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मलिग्रीव के इस प्रकार स्थिति करने पर रस्सी से ऊखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा श्री भगवान ने कहा तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने